आपे रामा रहो आपने आप फिर से तुमको नहीं फिर से अमल सदा आनंद में रहो आपने आप बस पहले दूसरी चौपाय के आखिरी में इसका भोग आखिरी में ये हम्म ये पूर्णावती की चौपाई है अच्छा वो सोटा ये जो है ना आखिरी की है अच्छा हाँ, अमल अब, सदा आनंद में रहो अपने आप तुमको क्या चिंता परी नहीं नहीं अभी नहीं वो राघव वकील है और सरदार सीबीआई है वो सीबीआई और वकील दोनों बैठे हैं रामदेव के पीछे तो लगे हैं सीबीआई वाले ये लोग <laughs> फिर तुम्हारे पीछे लगेंगे अमल <laughs> <laughs> सदा आनंद में नहीं ये खतरे वाला है हाँ? पहले दूसरा गाओ ये आखिरी में आखिरी में आखिरी में <laughs> मैं मेरी की पटल में पलता है अज्ञान रामा पलता है अज्ञान अमल दीख पड़ता न जग जब वो पूर्ण ज्ञान अमल साजना पास में रहे अमल साजना पास में रहे ढूँढ कहीं और रामा रहे ढूँढ कहीं और धन आंगन में है गड़ा चला मांगने कौल धन्यांगन में है गड़ा चला मांगने को अमल धोबिया बैठ गल और करे धोबीन की आस रामा करे धोबीन की आस और धोबीन बैठे रो रही लिए गधे की लाश धोबीन बैठे रो रही लिए गधे की लाश हम्म hmm. अमल कहे को ऊंच है और कहे को नीच रामा और कहे को नी अरे तू तो अपना धन पर ऊंच नीच के अमल दूध मांगन चले न मिला रंच भर मठ रामा न मिला रंच भर मठ और ऊपर से फजीयत हुई पड़े बदन पे लट तब हमारे दूध की छोड़ दी बिल्कुल मन से आस रामा बिल्कुल मन से आस अब मांगे तब आ गया देखो बापू हमारे पास जय देख लो अमल मार दिया बाजी <laughs> कीर्तन सुनाए कीर्तन रिश्ता तो दुनिया से जोड़े चाह करे भगवान की ये तो कैसी भूल भुलैया है कितनी इंसान की इस तरह की पूजा करने से क्या मिल सकता वो अविनाशी जिसके चिंतन करने से कट जात गले की है फांसी अरे पूजन तो सब अर्पण करके पूजन तो सब अर्पण करके करिए बापू निधान की ये तो देखो भूल भुलैया है कितनी इंसान की तो जो सब कुछ अर्पण कर देता वही तो प्रभु की पूजा है फिर तो देखो को जग में जगम कोई दूजा है तो उसकी रहनी कैसे हो जाती है उसकी रहनी पागल सी है उसकी रहनी पागल सी है ये हमने पहचान की ये तो देखो भूल भुलैया है कितनी इंसान की ये तो देखो भूल भुलैया है कितनी इंसान की रिश्ता तो दुनिया से जोड़े चाह करे भगवान की ये तो देखो भूल भुलैया है भुल इंसान की तो कहते हैं वास्तव में क्या पागल है जो समर्पण हो चुका और उसकी पागल सी रहनी है तो पागल नहीं, नहीं पागल वो बड़ा सयानो अरे वही तो बापू का प्यारा है और तो देखो भटक रहे जग भरा कपट का सारा है और तो देखो भटक रहे जग भरा कपट का सारा चतुराई चतुराई उस प्रभु से करके चतुराई बापू से करके समझ ले अपनी हान की ये तो देखो भूल भुलैया है कितनी इंसान की ये तो देखो भूल भुलैया है कितनी इन अरे अमलात्मा तू सरल भाव से अमलात्मा तू सरल भाव से जिस क्षण पुकारोगे उसी समय में उस बापू को अपने पास निहारोगे उसी समय में उन बापू को अपने पास निहारोगे ये पूजा ये पूजा तेरी भक्ति मुक्ति की ये पूजा तेरी भक्ति मुक्ति की और समझ लो ज्ञान की ये तो देखो भूल भुलैया है कितनी इंसान की ये तो देखो भूल भूलैया है की रिश्ता तो दुनिया से जोड़े रिश्ता तो दुनिया से जोड़े चाह करे भगवान की ये तो देखो भूल भुलैया है कितनी इंसान की ये तो है कितनी की अमल सदा आनंद में रहो आपने आप अरे तुमको क्या ठहरो ठहरो सुनो सुनो सुनो राघव गाएंगे तुम बोलोगे फिर राघव वकील बोलेंगे कौन राघव उधर उधर देखो वकीलों के बार का प्रेसिडेंट हो राघव और सी का हमलदार सरदार उधर देखो पीछे राघव हाथों पर करो ए, ए भीम से राघव गाते जाना नहीं नहीं वही वही बैठ के इनको पक्का बना दो कौन वाला कौन सा कीर्तन तुम गाओ और ये पक्का कर दे कौन सा वही अमल सदा एक बार तुम बोलो फिर ये बोलेंगे सोटा बना दे सभी वकीलों को भाग का सोटा बना दें जैसा भी कैसे रहो आपने आप। नहीं नहीं अमल सदा अमल सदा आनंद में रहो आपने आप बस ये बोले सब बोलो सब जी सब मिलके बोलो ऐसे नहीं अमल सदा आनंद में रहो आपने आप राम रहो आपने आप अमल सदा आनंद में रहो आपने आप रामो आप अरे तुमको क्या चिंता पड़ी को भड़वे का तुमको माइक में बोलो न सुने उधर मुंह करके क्या बोलते माइक में मुंह करके बोलो तुमको क्या चिंता पड़ी को भड़ुए का बाप तुम देखो गाली सिखा रहे देखो गाली सिखा दिया अमल सदा नंद में रहो आप आप रामा रहो तुमको क्या चिंता पड़ी को भड़ुए का बाप तुमको क्या चिंता पड़ी को भड़ुए का बाप देख लो हम रागव जाके वकीलों को सब, बताएंगे सब का है? याद हो गया सबका याद हो गया पूछो याद हो गया सुना बोल के सुनाल सदा आनंद में रहो अपने आप तुमको क्या चिंता पड़ी को तो भड़वे का बाप मैं राघव सुनाएंगे सबको सुनाओ राघव कोई असील हार जाए चाहे जीत जाए आखिरी में ये सुनाता जाए अमल सदा आनंद में रहो अपने आप तुमको क्या चिंता पड़ी को भड़ुए का बाप हे हरी हे हरी हे प्रभु ओम ओम नारायण भगवान में ही मन लगाओ चिंता बिन्ता अपने आप हाँ चली जाएगी भगवान में प्रीति करो सब ठीक हो जाएगा अच्छा जी राम राम दिल्ली में तो उमस उमस उमस में तो बाने देखा हरिद्वार उसने देखा छोड़ा घर बार हरिओम हरिओम हरिओम अभी प्रोग्राम बना है पैंतीस जगह पे